आध्यात्म रामायण युद्ध कांड अष्टम सर्ग कुंभकर्णवध श्री महादेव महादेवाच कुंभकर्णवच्वाकटान दसग्रीव जग जगासनापत्त श्री महादेव जी बोले हे पार्वती कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर रावण का मुख और भ्रुगुटी क्रोध से विकराल हो गए और उसने मानो आसन से उछलते हुए इस प्रकार कहा तो सुबुद्धिमान मैं जानता हूं तुम बड़े बुद्धिमान हो किंतु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश करने के लिए नहीं बुलाया है यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे को ठीक मानकर युद्ध करो रावणस्व श्रुवा महाबलः महाबल विज्ञा तूर्ण युद्धा निर्जय सालंगय्वा प्राकार महापर्वत निर्जयो नगराचूर्ण भेषयन हरिसैनिका सननाद महानादम समुद्र नहीं तो जाओ शयन करो तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी रावण के ये वचन सुनकर महाबली कुंभकर्ण कर्ण जा यह जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है तुरंत युद्ध के लिए चल पड़ा वहा महापर्वत के समान विशाल काय राक्षस नगर के परकोटे को लांघकर बाहर आया क्योंकि अत्यंत दीर्घ काय होने के कारण वह नगर के संकुचित द्वारों में से होकर नहीं निकल सकता था और संपूर्ण वानर सैनिकों को भयभीत करते हुए उसने बड़ा शब्द किया जैसे समुद्र भी गूंज उठा। बहुभ्यां सहुभ्या कुंभकर्ण त्रष्टा सपक्षत दद्रोर्वाणर सर्व कालकाखिलाम हरिवाद्यादगरेण महाबल कालय हरिन्ेगाक्ष्य समत चूर्णय मुद्देन पाणीपाद कुंभकर्ण तदा दृष्टा गदा पाड़ी विभीषण तस्य फिर वह अत्यंत क्रुद्ध अपनी भुजाओं से वानरों को निगल, निगल कर तो देख कर भागते हैं उसी प्रकार सपक्ष पर्वत के समान विशाल काय कुंभकर्ण को देखकर समस्त वानरगण भागने लगे इसी समय महाबली कुंभकर्ण को मुद्दर धारण कर वानर सेना में घूमते ठोर ठोर वानरों को मारते उन्हें अत्यंत वेग से भक्षण करते और अपने मुदगर तथा छा लात और घूसों से नाना प्रकार को चलते देख परम बुद्धिमान गदापाड़ी विभीषण ने उस अपने ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम किया विभीषण भ्रतर्म दया रावणस्तु मे रावणस्तु मैं भ्रातर्बुदा सीतां सीता देहेती राय राषाजनाजुन रामा न शुणी चोक्तवान् मत गच्छेति चोक्तवान्क्वा गच्छे पदापापी पापी चतुर्भि मंत्री साधम रामम शरणम शरणमागत और कहा हे महामते मैं आपका भाई विभीषण हूँ आप मुझ पर दया करें भाई मैंने रावण को बारंबार समझाया कि राम साक्षात विष्णु भगवान है तुम उन्हें श्री सीता जी को सौंप दो किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारने के लिए तलवार खींचकर कहा कि तुझे धिक्कार है तू यहाँ से चल जा पापी मंत्रियों से घिरे हुए भाई रावण ने ऐसा कहकर मेरे लात मारी, तब मैं अपने चार मंत्रियों के सहित भगवान राम की शरण में चला आया। कुंभकर्णों ज्ञावा भ्रातरमागत समलिंग जीव राया कुरक्षणारा हिताय च महाभागत महाभागतोरा में नारदात्र ऐसा सुन कुंभकर्ण भी अपने भाई को आया जान उन्हें हृदय से लगाया और कहा वस भगवान राम के चरण का आश्रय पाकर अपने कुल की रक्षा और राक्षसों के कल्याण के लिए तुम चिरककाल तक जीवित रहो पूर्व काल में मैंने नारद जी से सुना था कि तुम बड़े ही भगवत भक्त भगवद गच्छता मेदानी दृश्य तंचन मदीयो वापरो मदमद विलोचन श्रुमुखो भ्रात चरणवभिवंदगत चिंता पर कुंभकर्णों हस्ताभ्यादाभ्याय नीन् चतार नाम भैया अब तुम जाओ मेरे नेत्र मद से हो रहे हैं अतः इस समय मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता भाई कुंभकर्ण के इस प्रकार कहने पर विभिषण के नेत्रों में जल भर आया और वे उसके चरणों में प्रणाम कर चिंताग्रस्त हो भगवान राम के पास आकर खड़े हो गए इधर कुंभकर्ण भी मदमत गजराज के समान अपने हाथ और पैरों से वानरों को रोंदता हुआ समस्त वानर सेना में घूमने लगा। लगाव्यम शत्रेप कुंभ कर्णा तेन चिक्षेद रा दक्ष तेन घोरम ननादस्त पति भूम कुंभकर्ण कुकर श्री रघुनाथ जी ने हो राय चढ़ाया और उसे सावधानी से उसकी ओर छोड़ दिया उस अस्त्र से उन्होंने उस राक्षस का मुदगर सहित दाहिना हाथ काट डाला इससे वह महाभयंकर गर्जना करने लगा उसका कटा हुआ हाथ अनेकों बानरों के को कुचलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा पर्यतम आश्रिता सर्वे वान पर्यवस्थितः तब इधर उधर खड़े हुए समस्त वानरगण भय से कांपते हुए भगवान राम और राक्षस कुंभकर्ण का युद्ध देखने लगे कुंभकर्ण छिन्नहसादम्यवद्रावतमो छिन शाणन सहित हस्तमें राघव छिन्ना बाहू मथ नर्दन वीक्ष राघव द्रो निशिता से लंका अपने दाएं हाथ के के कट जाने पर युद्ध में जी को मारने के लिए एक साल वृक्ष उठाकर बड़े वेग से दौड़ा रघुनाथ जी ने शस्त्र से साल सहित उसका बायां हाथ भी काट डाला दोनों उपजाओं के कट जाने पर भी जब श्री रामचंद्र जी ने उसे गर्ज गर्ज कर अपनी ओर आते देखा तो दो अत्यंत तीक्षण अर्थ चंद्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनों चरण भी काट डाले वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लंका के द्वार पर गए। गिरे पाद स्त्री कुंभकर्णो भीषण बड़वा मुख वक्त रघुनंदनम अभि दुद्रावन दत्राभूषंद्रम यथा अपूरी हाथ पाँव के कट जाने पर भी महाभ्यान कुंभकर्ण राहू जैसे चंद्रमा की ओर दौड़ता है वैसे ही घोड़ी के समान मुख फाड़कर कर हुआ भगवान राम की ओर दौड़ा किंतु रघुनाथ जी ने उसे अत्यंत तीक्ष्ण वाणों से भर दिए भर दिया सौ सरपूरत भक्सौ चुक्रो सायंकर अथ सूर्या प्रतीका सहेन्द्र शनोत्तम भद्रास सामं राम शिक्षेसुर्मृत सर, सर तत्पर्वतासदर्शक चकर्तरक्षोधि शिरो वृत्तमीवाशनी बाणों से मुख भर जाने पर वह अति अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा। तब जी ने सूर्य के समान अति उत्तम बाण चलाया और वह वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने के लिए छोड़ा इंद्र के वज्र ने जिस प्रकार वृत्ता का सिर काटा था उसी प्रकार उस बाण ने उसका पर्वत सद सिर जिसमें कुंडल और दाढ़ी चमक रही थी काट डाला कुंभकर्ण का सिर लंका के द्वार पर और उसका शिरोश्य रोध यो नक्राद्यूर्णयत अतो देवा सरषभु गंधर्वा पन्नगा खा सारे वपंतस उस मस्तक ने लंका के द्वार को रोक लिया और धर्ण ने बहुत से नाके आदि जल जंतुओं को कुचल डाला इस प्रकार कुंभकर्ण के मारे जाने पर ऋषियों के सहित देवगण तथा अफसराओं के सहित गंधर्व नाग पक्षी सिद्ध यक्ष और गुह्यक आदि अति प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी पर पुष्पावली बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे